गुरु पद द्व भक्त सामचत प्रभु वंदे नित् नंद सहोदित श्रीनंद नंदेराधिकरणोदय गोपीजन सामूत बिंदा पंचाकलपतरूष की पास पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमक गिरे यदि हंदे परमा बृंदावित सी आवै केशव कृष्णा भक्ति पदे देवी सत्वत्यी नारायण ना नमस्कृत नरच नरोतम <coughs> देवी सरस्वती मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्र प्रकाशने भक्ति गुरभक्ति भक्ति प्रमदाक्य धैयम सदा परिभवीष्टोह तेस्पिव विच मरण्य भीताति हम पनतपालीपोत वंदे महापुरुषते ते चरण यद्लबनखचंद मनीषा जीत किधु स्वर्शी पूरा अनुराग्र सागर सारूर्ति साराधि कामी खुद श्रीकृष्ण चैतन्ना प्रभुनतान श्री आदार गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजान लंबित भुजौ कनका ब संकर्तनको कमलायताच वैशाब जुगध वंदे जगत्क करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे मोतीशने पर सो वहा मिथो विपदे तो गृहो व्रता आदात गोभीर्शता न पुनः चोर्च मोतीशनी पर मेथो विपदे तो गृह व्रता आदात गोभीशता पुनः पुनः चर्चिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भूपा जी ने बताए ये दो दिन का जिंदगी में हमारा मकसद के, केवल यही नहीं होना चाहिए जे आराम से खाए जिए और पिए ये हमारा मकसद नहीं है और ये दो दिन का जिंदगी दो पल का जिंदगी जाने का बाद हम कहा जाएंगे कहां हमको भेजा जाएगा कौन सी हमारा स्थिति होगी इस बारे में चिंतन करना चाहिए समाज का जितना आदमी है दे ऑल थिंग दट वी आर इंटेलिजेंट रियली दे आर इंटेलिजेंट बट इन देर ओन वे यू आर इंटेलिजेंट इन यूर ओन वे ही इज इंटेलिजेंट इन इज ओन वे बात ठाकुर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत का प्रसंग कभी आए तो सुन लेना ठाकुर जी ने उद्धव जी को बताए उद्धव देखो वास्तव बुद्धिमान कौन है वास्तव बुद्धिमान कौन है इसका बारे में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने सुंदर बताए जो थोड़ी ही देर में हम चर्चा करेंगे हमारा ये जो श्लोक देके शुरू किया था इसमें प्रहलाद महाराज जी का कहना है ये जो प्रहलाद महाराज जी को भेजा गया था शिक्षा तरंग चराने के लिए फॉर मेटेरियल एजुकेशन जल जगत का शिक्षा के लिए उसको भेजा गया था गुरुकुल में और असुरों का गुरुकुल में वेद पाठ नहीं होता महाराज क्या क्या पाठ होता है बल कैसे पैसा कमाया जाए कैसे सुख की जिंदगी गुजारा जाए अर्थनीति आदि समाज नीति राजनीति इसको सिखाया जाता है उसका जो पाठशाला है उसमें कोई अच्छा चीज सिखाया नहीं जाता है जो शिक्षा का साथ आत्मा का तालुकात है हमारा शरीर मन जो कुछ भी है ये तमाम जड़ जगत का साथ संबंध जोड़ा हुआ है नॉट टूडे फॉर इंफिनेटिफ्य वी आर अटैच में चुया हुआ इस जड़ जगत का साथ हमारा संबंध बन के रखा है जस्ट यू के नॉट फोगेट इट आपको अगर बोले महाराज आप इस को सपने समझकर कर भुला दो इट्स नॉट पॉसिबल संभव नहीं बड़ा बड़ा ऊंचा दार्शनिक लोग ऐसा उदाहरण देते हैं जैसे आसमान में देखो चाप सितारे सब कुछ है कौन प्रकार के रखा है आप लोग जानते नहीं हो ऐसा आपका अंदर में जो मन है जिसको देखा नहीं जाता ये, ये मन, मन को आधारित करके सारे जगत जगत के जितना विषय है मन का अंदर में भरपूर रहता है आंखें मुंह फिर भी अंदर में पूरा सारे जहां का तहां विषय सारे रहता है भगवान में मान लगने का कोई प्रश्न नहीं आता इसलिए जब हिरण्यकशिबू ने पूछा था दो शिक्षक जिसके पाठशाला में प्रहलाद महाराज को भेजा गया वो हमारा लड़का का ऐसा बुद्धि कैसे हुआ हमारा लड़का का बुद्धि खराब कैसे हो गया भगवान में क्यों लग गया बोलो तुमने सिखाया बोले महाराज हमने तो सिखाया नहीं तो कैसे हुआ ये पाठ किसने पढ़ाया कि वो हरि भक्ति हो गया भजन का पूजन का सुंदर ठाकुर जी में इसका लगन कैसे हो गया तो सिर्ष में प्रहलाद महाजी सुंदर बताएं देखो ये मन को जोड़ जबस्ती करो तो फिर भी भगवान में लगेगा नहीं चाहे आप सत्संग सत्संग के लिए आए हो लांकी, लेकिन हमारा अंदर में डाउट है आपके अंदर में दो दस आदमी होगा कि एक आदमी होगा जिसका लगन भरपूरी कथा में है वो हमको पता नहीं प्रहलाद महाराज जी ने बताया और ये उद्धव जी जो शिक्षा दिया प्रहलाद उद्धव जी जो कृष्ण जी कृष्ण जी जो उद्धव जी को शिक्षा दी यह सुंदर होता है बुद्धि बुद्धिमता बुद्धि मनीषीशा मनीष मनीषीण जत सत्यम अनह मर्तेन नपनति अमृतम ध्यान से सुनो ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषीण यम अन मर्ते नपनति अमृतम खुलाम खुला बता दी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सारे आदमी समझते हैं हम बड़ा बुद्धिमान हैं कृष्ण भगवान कथा प्रहलाद महाराज ये उद्धव जी को कहते हैं ऐशा बुद्धि मतां बुद्धि मनीष ईषा मनीषेणाम बुद्धिमानों में उसको ही वास्तव बुद्धिमान माना जाएगा मनीषा जिसका जो थी बहुत ऊंचा तक चिंता कर सकता है नॉट जैसे पशुओं का बुद्धि यहाँ से उसका खाना पीना और चलना बोलना इतना तक सीमा है और बहुत सारे आदमी भी हैं उसका चिंतन खाने पीने में आयाश आराम पे बस इस तक दर्शन है लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषी मनीषेण जत सत्यम अन्यते ने हरते न अपन अमृतम जो ये दो पल का जिंदगी को प्राप्त हुआ है होने का बाद जिसका अंदर में ये विचार आया है जो असली अमृत हम यही जिंदगी में प्राप्त करके फिर जाएंगे और वेदों में उपनिषद में बोला है जो जन्म होने का बाद मरने तक किसी भी समय भगवान का चिंतन नहीं किया कुछ नहीं किया उसको कृपण बोला गया उपनिषद में कृपण वो वास्तव बुद्धिमान नहीं है भगवान ने बोला जो ये दो दिन का दो पल का जिंदगी भी प्राप्त होकर जिन्होंने वास्तव अमृत क्या है ये सोच लिया इसका उत्तर भी है नारद भक्ति सूत्रों में भी सा अमृत स्वरूपा जो आप डुबकी लगाने के लिए जाते हो कहा जाते हो जब कुंभ बैला होता है डुबकी लगाने के जीजा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई बहुपात या हमारा गुरुवर्ग ने कभी और हम भी अपना जिंदगी में कभी वो डुबकी लगाने का कोई प्रयास प्रचेष्टा नहीं किया उसमें जो अमृत मिलेगा वो अमृत वास्तव अमृत नहीं है स्वर्ग राज्यों में जो अमृत सागर मंथन करके निकाला गया था अमृत पिलाया जाएगा ये अमृत अनंत काल नहीं रहेगा इट इज नॉट गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर इन्फिनेटी फ्री ऑफ अनंत काल के लिए आपका साथ रह जाएगा लेकिन जो वास्तव भक्ति है ये भक्ति जो है सा अमृत स्वरूपा नारद जी ने बताए ये भक्ति जो है ये वास्तव अमृत स्वरूप लेकिन ये भक्ति में मिलावट नहीं होना चाहिए हम एक सुंदर उदाहरण देंगे ताकि आपका दिमाग साफ हो सुंदर बहुत कहने का है लेकिन ज्यादा नहीं बताया का यू हैव नॉट दैट मच पेशेंस से आई नो आप लोगों में उतना धीरज नहीं है जो बैठ के सुनूंगे तो प्रहलाद महाराज जी ने सुंदर बताया जी ये लोग कहां से हमको ये सब बुद्धि देगा पिताजी कहते हैं कि इसको कौन इस ऐसा सिखाया जो भगवान का बात कहते हैं भगवान का ध्यान करते हैं तो प्रहलाद महाराज जी बताया मोतीर न किसने परो तो <coughs> मोतीर न किसने परो सतोवा <coughs> इसका मतलब क्या है मोतीर यो अटेंशन प्लीज मोतीर न किसने परो तो डायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन नॉट कंसेंट्रेट यूर माइंड एंड ट्रो द लोटसम लॉट इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जो ये खेलकूद नहीं है इसलिए प्रहलाद महाराज बताया मोतीर्ण किसने परो तो सतोबा कोई हमको ठिकाना में नहीं लगा सकता कोई नहीं लगा सकता मोतीर्ण किसने परोतो सतोवा आपने आप से कोशिश करो फिर भी आप कामयाब नहीं होगे तो फिर कैसे होगा बोला मोती किसने तो सतुभा मिथो ओ भी पद दे तो गृह जिसका बुद्धि में संसार पूरा भरपूर है काचरा भरपूर है समझा जिसका अंदर में सेवा भाव है तो अलग बात है प्रहलाद महाराज जनक महाराज धुबो महाराज अम्बरीश महाराज इसका माफीक मेरा बुद्धि हो जाए तो कोई खतरा नहीं है इसलिए बोले मिथो पद तो गृह जिसका तन मन धन संपूर्ण डूबा हुआ है मेटीरियल चीजों में इसका ऊपर जाता ही नहीं वो कैसे हमको भगवान का दरबार का रास्ता दिखाएगा ये आपने क्या पूछ लिया किसने सिखा आपने सिखा वो क्या सिखाएगा वो खोद ही नहीं जानते जो चीज वो खोद ही नहीं जानते वो हमको कैसा सिखाएगा भक्ति है असुर बालक में शुक्राचार्य जो देव शुक्राचार्य जो असुर लोगों का गुरु उनके इनके दो लड़का है संडो और अमर को इनका पास प्रल्लाद महाराज को भेजा गया शिक्षा के लिए इकोनॉमिकल कंसेप्शन और पॉलिटिकल कंसेप्शन ज्यादातर हो जाए तो वो गद्दी पे बैठ के सुंदर शासन कर सके ही कैन रूल सेफली सुंदर इसके लिए पॉलिटिकल बुद्धि का जरूरी है लेकिन प्रोल्लाद महाराज बोलते ये दोनों का कोई बुद्धि है कि हमको सिखाएगा आ एक तो सुंदर उदाहरण दिया मिथो विपदे तो गृह अब इस बात सुनो औदांत गोभीर विश्तांत औदांतो जिसका कोई सेंसुअल ऑर्गन का कोई कंट्रोलिंग नहीं है समझा मेरा आपका भगवान में ऐसा मन लगा है कि बाहरी दुनिया का रौनक बे मजा मोसी में आपका दिलखिस्ता नहीं इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जो ये भी गुरु वैष्णव का कीपा है तो इसलिए बोलता है देखो ओदंत तो गोभीर विशतांतम ईश्रम जिसको जिसका अपना सेंस ऑर्गन माइंड पर मन का ऊपर को काबू नहीं है मन को काबू में नहीं ला सकता जिसको सेंसुअल वर्गन अपना बात सुनता नहीं कभी आंखें उस तरफ खींचे कान उस तरफ खींचे और भोजन का लालसी आलसी है लाची है वो दौड़ता दौड़ जाएगा सारो ये मटेरियल चीज जो है सब हमको खींच के ले जाते हैं इसी अवस्था में महाराज हमारा क्या दशा होगा इसका प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान श्री कृष्ण गीता पीना तो मिथो भी पद दे तो गृह बदानम ओदान्त गोभी पुनः पुनः चरवी तो चरवाना पुनः पुनः चौरवी तो चौरवान एक कुत्ते बहुत दिन से दो तीन दिन से खाया नहीं अच्छा से गांव में खाना का कमी है दुर्भिक्ष हो गया बेचारे को दो दिन दो तीन दिन में कुछ नहीं मिला रोटी का टुकड़ा कोई नहीं दिया और वो बेचारा क्या गांव में डोलते डोलते परेशान हो गया ध्यान से सुनो अटेंशन प्लीज और दौड़ते दौड़ते एक पेड़ का नीचे किसी पशु ने बहुत दिन पहले मर गया था उसका हड्डी पड़ा हुआ है सूखा हड्डी कुछ नहीं सूखा हड्डी पड़ा हुआ है कुत्ता ने आगे देखा तो पूरा दो दिन से खाना मिला नहीं चलो भाव सुंदर खाना मिल गया बल्कि वो सूखा सु, हड्डी को लेकर पैर के नीचे बैठकर आराम से ऐसा मुख में देकर ऐसा ऐसा कर रहा है उसको क्या पता है इसका अंदर में कुछ नहीं है सूखा है छो महीना पहलेगा वो सोचता है खाना मिल गया वो उसको लेके ऐसा चबा रहा है तो उसमें उसका अंदर में कुछ नहीं है उसका जो तीखा तीखा एंड है ना वो अपना ही जो ये है उसमें एकदम चुपते हैं और उसका अंदर से खून निकालते हैं कुत्ता जानते नहीं और जो खून निकालते हैं वो सोचा अरे बहुत अच्छा लगता है खून तो अच्छा वो उसको मालूम नहीं खुद का ही खून जा रहा है तू खा रहा है खुद का ही तू खून खा रहा है इसका अंदर में कुछ नहीं है छो महीना पहले वो गया वो सूखा है कुछ नहीं है उसको पता नहीं वो ऐसा चबा रहा है ऐसा चबा रहा है मशगूल हो गया मस्ती हो गया उसका और होते होते क्या हुआ महाराज उसका अपना ही जवान से अंदर से खून निकालता रहा और उन्होंने सोचा कि ये हड्डी से कितना कुछ नहीं आ रहा है इतना मस्ती वो फिर खा रहा है फिर खा रहा है ऐसा करते करते उसका समय बीत रहा है प्रहलाद महाराज जी इसी उदाहरण के दिया है जिसका जिन जीवन जिंदगी संसारी चीजों में फंसा हुआ है दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ डेली बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड स्टिल टूडे और ये भी आप नहीं कह सकते यू कैन नॉट पुट गारंटी इन फ्रंट ऑफ मी हमारा संदेह आप गारंटी दे दो जहा हम आपको 100 साल के लिए दुनिया का मस्ती आपको दे देंगे जितना मस्ती है कर लो पेरिस में भेज देंगे सब कुछ एंजॉय करो एंजॉय योर सेल्फ फिर आप गारंटी दे सकते हो 100 साल बाद बाद आपका मन भगवान में लगेगा कैन यू फूट गारंटी कभी भी नहीं क्यों? जलता हुआ आग में जितना घी डालोगे उतना ही आख जलते चलेगा ज्यादा ज्यादा भागवत शास्त्र का उदाहरण है सुंदर हम बोलने जाए तो लंबा चौड़ा बैखा हो जाएगा भगवान श्री किस उद्धव बोला उद्धव ये लोगों का जो तो चाहत है ही है उसका कोई निवृत्ति नहीं है तो इतना से इतना तक देने से हमारा वास महाराज सेटिस्फाई हो जाएगा ऐसा चाहत तो बढ़ते चलता है चाहत बढ़ते चलता है तो इसी अवस्था में इसका सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आने वाला कभी नहीं आने वाला वो तो कैसे जैसे वो कुत्ता सूखा हड्डी को चबा रहा था और सोचा कि महाराज इसका अंदर से कितना आनंद आ रहा है खून निकाला क्या आनंद है वो मेटेरियल जिंदगी गुजरते गुजर संसारी आदमी वो सोच रहा है कि हमारा बैठो बैठो जल्दी वो सोचता है कि हमारा कितना आनंद हो रहा है संसार में मौत बोल के कोई चीज है इसको किसी भी हालत से किसी भी हालत से वो सोच ही नहीं सकता मौत बोल के कोई चीज है मौत बोल के कोई चीज है ये चीज को अगर आप लोगों में किसी आदमी को अभी समझ में आए कि मारा हम मरने वाला है टुडे और टूमोरो आज नहीं तो कल मर जाए एकदम पक्का भावना आ जाए ऐसा नहीं कि हमारा हम तो जाने मर जाएंगे ऐसा नहीं डायरेक्ट फीलिंग हम मरेंगे फिर कहा जाएं, क्या होगा इसी अनुभव आए तो जितना जितना सारे बदमाशी डाका चोरी खून खराबी सारे मुहूर्त का अंदर बंद हो सकता वी कैन स्टॉप पुलिस का हिफाजत में ले जाओ पिटाई करो बट इट इज नॉट एक्चुअल सोल्यूशन समझा मेरा बात उन्होंने खून किया पिटाई किया उसको चोरी किया उसका अंदर बहुत दवा डालो मारो पीचो फिर उसको लुकअ में दे दो फिर वो निकालने का बाद फिर उसका दिल उसी तरफ जाएगा ऐसा गारंटी नहीं लेकिन उसको सलूशन में डाला जाए तो क्या किया जाए उसको साधु का संग करा दो बात तो सब साधु संग कर दो अभी भी बड़ा बड़ा जेलर लोग है जेलर लोग है इंपॉर्टेंट बड़ा बड़ा जेलर लोग उन्होंने संत लोगों को बुलाता है बोले महाराज ये खतरनाक डाकू है थोड़ा प्रवचन कर दो चंडीगढ़ में या हुआ बहुत सारे जेलर है धार्मिक है उन्होंने संत लोगों को बुलाता है बल्कि हरि वो अंदर में है हरिकीर्तन कथा सुना देते है ताकि उसका दिल बदल जाए जब उसका दिल बदल जाए तो आपका कोई चिंता नहीं जब तक दिल बदला नहीं अब जहां का तहा उसमें कुछ होने वाला एक सुंदर उदाहरण हम दे देंगे ब्रह्मा जी ये सृष्टि का पिता माना जाता है ये लोग में किसी का धारणा है कि नहीं जे भगवान श्री कृष्ण जो है ये हम गप नहीं बताते हैं आपका सामने इट इज नॉट ए स्टोरी तमाम शास्त्रों का अपमान दे देंगे जो भगवान श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण ओ सुप्रीम लॉर्ड चाहे गणपति देव का पूजा करो कुछ भी करो लेकिन ये मान के ये ध्यान से सुनना जे इष्टो इष्टो देव माना जिसको आप भजन कर रहे हो जैसे आपका पत्नी का मन आप आपका चरण में लगन लगे तो स्वती सादी है दुर्गा है समझा मेरा बात अगर पति का चरण में सती का मन है तो उसको सोती माना जाता है सारे जीव जो है सारे भगवान श्री कृष्णों को ही पोती मानना चाहिए यह शास्त्रों का तमाम बीचा और पोती को छोड़कर दुनियादारी का पीछे आप दौड़ोगे अनंत काल में आपका शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा बी श्योर अबाउट इट ब्रह्मा जी ने सुंदर बताया किसको इसका हम उदाहरण दे दे पहले श्लोक को बता दे भयम प्रमत्त स्व बनेशो पिशाद भयम प्रमत्त अस्ते सहसठ पत्ना जितेन्द्रिय स्व आत्मरते है संसार बंधन किम करती अवध्यम किसने बताया बोले ब्रह्मा जी ने अपना पोता को बताया था कब बताया था जब वो भजन के लिए पोता कौन है कौन ब्रह्मा जी का पोता कौन है, है? का ब्रह्माजी का मनु का पुत्र ब्रह्मा जी का पुत्र मनु मनु का सत्यव्रत आर की उत्तान भात है प्रिय व्रतो प्रिय व्रत प्रिय व्रत का आभा प्रिय व्रतो भजन के लिए चले गए पांचवा स्क में भजन के लिए चले गए और वो किसी भी हालत से पॉलिटिकल इश्यू में नहीं रहेगा वो उसको मस्त लेना भजन करना है तो मनु उसको शिकायत किया मतलब लड़का तो ऐसा ऐसा बन गया फकुर बन गया साधु हो गया और क्या करें हम उसको नहीं ले आए तो हम क्या की? हम हमको हम हम क्या करे तो ब्रह्मा को लेकर मनु उस जगह पे पहुंचा जहां नारद जी प्रिय व्रतों को भजन शिक्षा दे रहे थे भजन का शिक्षा सिख रहे भजन कैसे किया जाए बेटा ऐसे भजन करो जो लगन ना छूटे भजन का शिक्षा दे रहा था और उसका तो मन ऐसे ही पहले से लगा हुआ है और फिर वो देखे ब्रह्मा जी ऊपर से आ रहा है चारों ओर आलो लाइट ग्लोइंग अवस्था वो ब्रह्मा जी हंस नीचे धीरे धीरे आ रहा है उसका साथ मनु भी है अरे सब देख के सारे नारद जी सब खड़ा हो गया अरे आ गया ब्रह्मा जी किस किस लिए आए हैं सीधा सीधा, सीधा। बैठ गया वहां आया तो लोग खड़ा हो गया शास्त्र ने किया ब्रह्मा जी आकर वो आश्रम जहां भजन शिक्षा चल रहा था वहा उतारे उधने तो के बाद दंडवध किया ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद किया क्या समाचार और पोता को बहुत सारे शिक्षा दिया इतना सुंदर शिक्षा दिया महाराज सुनने का लायक है अंतिम में उसको वापस ले जाने के लिए यही शिक्षा दिया जो श्लोक हमने बताया बहुत बताने का टाइम नहीं है कम कम की बातों में हम बता दें। भयं प्रमत्त स्वनी शो पिछाद जो आप डर के मारे जंगल में भागोगे तो जंगल में आपका यही मन तो जाएगा जो मन लेके आप इधर बैठे हो उसी मन को लेके ही आपको भागना पड़ेगा उसी मन का अंदर सारे दुनिया का कचरा तो भरा हुआ है वही मन लेके आप जंगल में जाओ तो जंगल में जाके भी आपका मंगल नहीं होगा जंगल में जाके भी आपका मंगल नहीं क्यों आपका मन का तो शोधन प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं आपका जो मन जो है उसको विशुद्ध बनाओ पहले फिर भजन में लगाओ तो विशुद्ध तो हुआ नहीं इसी अवस्था में आप डर की मारे आप जंगल में जाओ तो इसी मन को ही लेके आप जाओगे तो मन में जब जंगल में जाओगे दुनियादारी का सारी चीज भरा रहेगा कोई सलूशन नहीं निकालेगा ब्रह्मा जी इसी बात को प्रिया भतो के बताते प्रिया भो देखो मेरा बेटा बात यह है भयम प्रमत्नीशो पिशा अगर उसका कोई सेंसुअल ऑर्गन जो इंद्रिया है मन है इस पर कोई काबू नहीं है तो उसको जंगल में डाला जाए तो जंगल में भी मंगल नहीं होगा ब्रह्मा जी बताए तो महाराज क्या किया जाए बला भयम प्रमत्शो बनेश बनेश पिछाद यत आस्ते सहसठ पत्निया स हो जब आप छो जब आप छो जब आप छो गुंडा के साथ बसती रचाया छ गुंडा कौन कौन है काम क्रोध लोभ मोह मदो माश्चर्य ये छो गुंडा है आपको परेशान करता है डे एंड नाइट ये दुष्ट के साथ या तो घर में रहो या जंगल में रहो इसमें आपका मंगल नहीं होने वाला जत हो सास्ते सह सत इसका वास्तविक हम व्याख्या करते जाए भगवत से इसका माने एक हो जाता है एक पति ने एक पति ने शादी किया सपोज एक पति ने शादी किया और पत्नी ने पति को एकदम मार डालेगी क्या किसी का तो दिल में दुख होगा स्वामी हमारा पास कम रहता उसका पास ज्यादा रहता खींचा खींची में बेचारा का पान चला जाएगा तो इसे बताया जतते सौसठ पत्नियां मतलब छपत्नी के साथ अगर बसती किए उसमें भी ऐसा हालत है मजबूरी हो जाता है हैं आज जितेन्द्रिय स्व आत्मा रतेर आत्माते जो वास्तव बुद्धिमान जो आत्मेन्द्रियो है प्रतिभा छोड़ दिया और परमात्मा का उपचिंतन चिंतन किया भगवान का चिंतन करते हैं हैं अपना जो इंद्रियां हैं मन है उस पर पूरा लग, उसका जो कंट्रोलिंग है सारे हो गए कामयाब हुआ इसी अवस्था में क्या हुआ बजे जितेन्द्रियव आत्मरथेर बुधस्य संसार बंधन किंग नु करती अवध्या जिन्होंने जीत लिया संसार को भले ही वो संसार में रहे तो उसका संसार क्या बिगाड़ सकता है जनक महाराज की कोई बिगाड़ सका पृथ्वी महाराज ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज कुछ हुआ उसको क्योंकि संसार को विजय प्राप्त जा प्राप्त होने का बाद संसार में रहा उस संसार कुछ बिगड़ नहीं सकता और हिरण्य खुशबू जैसा असुर है उन्होंने पूरा तमाम दुनिया को अपना काबू में लाने का कोशिश करते हैं कोई भी एक प्राणी उसका बात नहीं सुने पूरा दुनिया मेरा काबू में है तू मेरा बात मानता क्यों नहीं तेरा पीछे कौन सी फोर्स है कौन सी आजादी फोर्स है बता थ महाराज को बोलते हैं सारे दुनिया मेरा बातों से डरता है अब तू क्यों नहीं डरता तेरा पीछे कौन सी शक्ति है तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोल दिया कौन सी शक्ति है पिताजी को हाथ जोड़कर बता देखो जिसका शक्ति से तमाम चांद सितारे हैं चल रहा है सारे दुनिया चल रहा है तमाम दुनिया जिनके बातें सारे देवलोग पितृ लोग असुर लोग, ऋषि लोग सब मानने के लिए मजबूर है मद हैं? है तपति सूर्यो मद भयाद बात और बात बात बात हमारा डर से कोपिल जी कोपिल जी अपने माँ को कह दिए कह दिया हमारा डर से बायु पवन देव बायु संचालन करते मेरा डर से बैठिया रानी थोड़ा बैठ जा पांच मिनट के मेरा डर से मेरा डर से सूरज ताप दे रहा है मैया ये मेरा डर से होता है गीता में भगवान ने सो मत भयाद बात ही बात हमारा डर से सब करता है और हिरण कहते है ए, सारे दुनिया चौदह भवन मेरा गुलामी करता है तेरा अंदर में ऐसा हिम्मत कैसा हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोल दिया महाराज तमाम प्राणियों का अंदर में जो शक्ति है जिन्होंने शक्ति दे रहा है वो ठाकुर जी और भगवान यही आपको शक्ति देता है आपको बात करने के लिए शक्ति देता है कथा करने के लिए शक्ति देता है सब कुछ करने के लिए जो शक्ति देता है वो तो भगवान है चुप हो जा बहुत लंबा जोड़ा बात कर दिया अभी गरदान काट के फेंक देंगे कौन है तेरा शक्ति वो बचाए तेरे को अभी खोला शोट को अभी गर्दान अला कर देंगे ले तो कौन सी शक्ति है तेरा बचाए बुला तेरे ठाकुर जी को है इस खम्बे पे एक खम्बे पे है ठाकुर जी तेरा बोला इस खम्बे पे भी, भी है अंग्रेजी में एक बात है ओमनी सारे कन कन में धूली का कन में है आप अगर भक्ति का साथ बुलाओ इसी जगह प्रकट हो जाए इसी जगह लेकिन आपका चाहत कुछ और है सिला भक्ति वाला चित्त को सीमा कहते चिल्ला चिल्ला बोल सकते हो तुलसी जी को पकड़ के बोलो सालगाम जी को पकड़ के बोलो गंगा जी को पकड़ के बोलो कि उनको भगवान चाहिए अभी मिल जाएगा लेकिन हमारा ख्वाहिश कुछ और है हमारा चिंता हमारा चेतना कुछ और है हमारा चिंतन ये नहीं कि गोपाल मेरा पास आ जाए मेरा गद्दी में बैठकर नाखुन खाए ये तो चौवे का चौवे का जो स्त्री है उनकी हृदय में पैदा तो चौबे का स्त्री का अंदर गोपाल जी घुमे हैं ओ दातुन करते करते गोपाल जी को भूख लग जाता है सुबह में और जो रसोई करते हैं मिठाई ऐसा दातुन करते है दातुन का उल्टा दिख देखे ऐसा थोड़ा हिला दे खाना को और सोनातन दे जी देखे महाराज ये मैया क्या कर रहे हो ये भोग दोगे आ, क्या है भोगया ऐसा ना करो ये ठाकुर जी है गोपाल ने उसका डाटा हे रख दे ठाकुर जी है हम हम उसका लड़का है कुछ भी करे तेरा क्या है हम ऐसे ही खाएंगे नेक्स्ट डे आकर क्षमा मांगा मैया तुम जैसी करती हो ना वैसी करो हमारा कहने का दरकार नहीं है और गोपाल जी खूब बोलते है ऐसे ही हम खाएंगे दातुन दे के ऐसा ऐसा करते उल्टा दिख दे के घुमाते राम राम ये क्या कर रहे ये भी कोई भोग में देने वाला चीज है हाँ गोपाल तो हमारा यही खाते हैं ब्रज की गोपाल तो वही खाते है सारे झूठन मिठाई का दुकान में देखो सारे पक्षी मिठाई का वो अंदर में घुस जाता है और मिठाई वाले में कुछ नहीं बोलता सारे ब्रज में जितना सब झूठन है झूठा ही झूठा साबुत कुछ नहीं है क्या खाना देोगे गोपाल तो झूठा ही खाता है ठाकुर जी कब आपका प्रेम में वशु धोकर आपका गदी में खेला करे तब तो मान लो कि आपका ऊपर गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा हुआ इसमें देखो पृथु महाराज महापुर का भी पास भी तमाम दुनिया का संपत्ति है लेकिन हिला नहीं सका मन तो गोपाल जी का ठाकुर जी का चरण है मन ठाकुर जी का चरण में यही एक ताकत होता है तो भयम प्रमत्व स्व मनुष्य उपिशाद यत स्व अस्त सह सट पत्निया जितेन्द्रिय स्वात्म रथे बुधस्व जिसका मन आत्मचिंतन में लग गया महाराज उसका कौन क्या बिगड़ सकता है बिगड़ सके लगन लग गया संतों के चरण में लगन लग गया पूरा तमाम जीवों का सेवा करते हुए लगेगा ये सब हमारा ठाकुर जी का मूर्ति है एक एक रूप पकड़कर कभी बंदर का रूप का भालू का रूप कभी पंखी का रूप सब हमारा गोपाल जी पत्ता पत्ता में गोपाल जी दिख रहा है तब तुम्हारा सेवा सार्थक माना जाएगा क्योंकि पोपा जी ने बताए कष्ट मानो पोपा जी ने बताए हम ये दो दिन के लिए जगत में आए हमको धर्मवीर नहीं बनना है कर्मवीर नहीं बनना है हमको दान वीर नहीं बनना है हमको भक्ति करना है और डोनेशन करो दान दो तो सबसे बड़ा दान क्या है नाम दान भक्ति दान चैतन्य महापहु जो दान देने के लिए जगत में आए चैतन्य महापहु जो दान देने के लिए जगत में आए ये आपका समझ की बाहर चैतन्य महाप्रभु जो दान देने के लिए जगत में आए हैं ये दान एक्सक्लूसिव दान दुनिया में बहुत दानी हैं और दान का अलावा हमारा कोई रास्ता भी नहीं है कोई रास्ता है बोलो आपको मेटेरियल एजुकेशन चाहिए बेटा भैया आपको अगर विद्या चाहिए आपको विद्या चाहिए तो जाना पड़ेगा मास्टर जी के पास हमको मैथमेटिक्स सिखाओ महाराज अंग्रेजी नहीं जानते फिजिक्स नहीं जानते मैथमेटिक्स नहीं जानते तो आपको जाना पड़ेगा आपको नृत्य सीखना है तो नाचने वाला गुरु के पास जाना होगा संगीत सीखना है तो आपको जाना होगा उधर चोरी जेप का जो होता है वो उसको भी गुरु होता है वो भी सीखता है कैसे काटा जाता है जेप तो तुलसी महाराज जी बोला ये गुरु का बात नहीं बोला ुलसी जी बताए बिना सत्संग तरे ना कोई बिना गुरु भवन तरे ही ना कोई बिना गुरु कभी तरने का कोई चांस नहीं है और चैतन्य महापौर जो अनंत जगत का गुरु बन के आए हैं साक्षात पर अखिलेश कृष्ण आप बोलेंगे महाराज कहा से आपने ये स्टोरी बना दिया हमने स्टोरी नहीं बनाया हमने स्टोरी नहीं आपका सामने बोलने के लिए आए हैं ये तमाम जो हम कह रहे हैं इच ऑल डॉक्यूमेंटरी नोबडी कैन प्रूव दैट सिंगल स्पीच सिंगल वर्ड यू कैन कैनॉट प्रूव दॉस एक भी शब्द मेरा गलत है ये प्रमाण कर दो कभी नहीं नहीं कर सकोगे क्यों है ये हम तो शास्त्र से बता रहे हैं तो शिव जी महाराज जिसको आप प्यार करते हो क्योंकि शिव जी को भजन करो तो जल्दी कुछ माल पानी भेज जाता है शिव को पानी चराने के लिए मैया लोग भी बहुत दौड़ती है अरे वहां बहुत दौड़ धूप करते किसलिए शिव जी को थोड़ा पानी पानी चढ़ा दो तो संतुष्ट हो जाएगा और जो मांगे तो दे देंगे है ना तो शिव जी पार्वती जी प्रश्न किए शिव जी को जो आप जो गौर गौर गौर गौर गौर चैतन्य आप होगा ये कौन है इच्छा करके प्रश्न कर देवी जी मैया तो शंकर भगवान पूरा तमाम शास्त्रों का प्रमाण है सारे ब्रह्म जमाल में भी प्रमाण है ब्रह्म वेदों में पुराणों में उपनिषद में कहा चाहिए आपको प्रमाण सारे चैतन्य महाप्र का प्रमाण है तो शिवजी महाराज पत्नी पार्वती जी को कह कह दिया जो जंग ध्यान से सुनो जंग ए राधिका किस्नो जंग ए राधिका किस्नो स्व एव गौरविग्रह जच्चो वृंदावन देवी नवदुपंचतत तत्शुभम क्या बोला जंग एव राधिका कृष्ण देवी तुम जिसको राधिका और कृष्ण रूप में दो रूप में देखते हो उसी मिलकर गौ हुआ है गोविंद का गो और राधा का रा दोनों काट के जोग कर दो गो गोविंद का गो ले लो और राधा जी का रा ले लो तो उसमें गो गौरंग बन गया राधा और गोविंद मिलकर गौर रूप धारण किया ये को गप नहीं है शिव महाराज स्वयं कहते हैं जंग एव रहरिका किश्त सौ एवं गौरव देवी जिसको तुम राधा गोविंदो बोल के जानते हो यही हमारा गौर है और जिसको तुम वृंदावन बोल के दौड़ते हो वृंदावन यही गौरधाम नवद्वीप धाम जच्चा वृंदावन दे शुभम वही नवद्दीप है चिंता करने का नहीं है और गौरंग को बुलाओ तो बहुत जल्दी मिल जाएगा और गौरंग महाप्रभु के जो भक्तो लोग हैं पार्षद लेख हैं इसका कृपा अगर मिल जाए तो शास्त्र चैतन्य चैतन में तो प्रमाण है अभी कोई और जगह पे ये सब चर्चा करेंगे इधर तो समय नहीं मिला इच्छा था दो तीन में बहुत सारी चर्चा करे आपको क्या सेवा करेगा हम सेवा करना करना था वहां सुंदर चैतन्य श्रे में, में बताया सुंदर बताया सुंदर जो चैतन्य महाप्रभ का जो पार्षद है इनका चरण में थोड़ा बहुत लगन लग गया तो वहां बोला गया स्वाओपी तत् भवे श्री चोई... पूरा श्लोक को सुन लो श्री चैतन्य पदाम्बुजो मधुपे भो नमो नमः कथन चित आश्रया जे सा ओ पी तत्कित क्या बताया बोधो क्या बताया श्री चैतन्य पदाम्भुजो मधुपे नमो नमः श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल से मकरंद निकाल रहे वो मकरंद का सौगंध सोकर जो ले लुभाता है किसको लुभाता है भक्त लोगों को आज चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद सारे चरण कमल का जो मकरंद है उसको आस्वादन करने के लिए उछल पड़ते हैं they are आर ऑल होवरिंग अराउंड लोटस स्पीड ऑफ चैतन्य महापभू चैतन महापभ का चरण कमल घूमते भी जैसे आप देखो मधुमक्खी क्या करता है कोई कमल फूल को राख दो कुछ राख दो क्या करता है घूमता है क्यों वो मधुमक्खी मधु का प्यास में डोलते हैं hovering around। अब जब चैतन्य महापभू का पार्षद ऐसा अब जिंदगी जी, में मिल गया तो हम महाराज अगर कुत्ता भी है तो चैतन्य महापोह का भक्त अगर ये दरवाजा का बाहर हमारा लिए भी अपना प्रसाद का दो टू रूटी का टुकड़ा हमारा सामने भी डाल देता है महाराज वो प्रसाद पाके हम निश्चय करके बोलते हैं चैतन्य महापौर का चरण का मिलना हमको मिलना ही है बोलो जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हमको मिल ही है ये प्रमाण दे देंगे चैतन्य चर्चा तो में है शिवानंद सेन का साध धाम देखने के लिए चैतन्य महापो का चरण देखने के लिए तमाम भक्तों जब पूरी में जाते हैं तो उसी संगे कुत्ता भी चल पड़े पूरा रास्ता 500-600 किलोमीटर पैदल जाकर कुत्ता ने पहुंचा चैतन्य महापो के चरण में वो भी कहानी है बाद में बताएंगे आप और जब पहुंचे चैतन्य महापो उसको क्या करे का का उसका प्रसाद का टुकड़ा उसका सामने डाल रहे चैतन्य महापो भक्त लोग पीछे आया भक्तों लोग पीछे है और आके देखा जब वही कुत्ता जो मिसिंग हो गया था रास्ते में और नहीं मिला क्यों क्या हुआ था शिवानंद जारी सा, जितना सारे गौड़ियों भक्त है उसको लेके चल देते पूरी पे उसको ठिकाना जानता है सब कहा रखना है क्या दाना पानी मिलेगा प्रसाद भजन और जाती जाते जाते रास्ते में एक जगह भिक्खा करने के लिए शिवानंद जी गए सब कोई को बोले अब रुको घंटा दे घंटा लगे हम भिक्खा करके लाए फिर आने का बाद जो भोजन करने के लिए प्रसाद रखा गया उसका लिए प्रसाद दिया शिवानंद से चैतन्य परस शिवानंद पहले में पूछा अरे हम तो लेट करके आए हैं तो सब तो प्रसाद पा लिया हमारा लिए प्रसाद आप रख दिए हो तो जो कुत्ता जा रहा था उसका लिए प्रसाद दे दिए अरे महाराज वो तो भूल गया हमने कुत्ता को रोटी डाला नहीं अरे भूल गया कुत्ता को देना भूल गया हम खाएंगे नहीं छोड़ दिया उस दिन खाया नहीं दुख के मारे क्योंकि वो कुत्ता नहीं था वो कोई संत था कोई गलती कर दिया उसका कुत्ता जो नहीं मिला तो बोला हम खाएंगे नहीं तो कुत्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए कुत्ता मिला नहीं तो दुख के मारे आंसू लेके चैतन्य महापो के चरण में तो जाना ही है तो जब पूरा पार्टी चैतन्य महापो का चरण में आ पहुंचा तो हैरान की बात है वो कुत्ता कैसे आ गया कितना सौ किलोमीटर बाकी था और कुत्ता आके चैतन्यम आपू के, के सामने बैठा हुआ है ऐसा करके और चैतन्यम आपू उसका उसका प्रसाद क्या जगन्नाथ का, का पुसाद दे, दे रहा है बोले बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे चैतन्य कह रहे हैं हरे आश्चर्य कुत्ता साक्षात कृष्ण चैतन्य महापो उनका हाथों से जगन्नाथ का, का है और महाराज उसी रात उसका आखिरी रात था नेक्स्ट डे कुत्ता गया। कुत्ता चला गया कुत्ता कुत्ता को बैकुंठ चला दिया कुत्ता को बैकुंठ चला दिया ये गप, गप नहीं है दक्षिण भारत में वहां पो गए सात ताल विक्ख है कितना हजार सालों का ताल ताल ताल विक्ख जानते हो उसको सात तालबिकों के एक एक करके ऐसा आलिंगन किया चैतन्य महापो भ्रमान है आदमी लोग देखते रह गए एक-एक करके ऐसा आलिंगन कर रहे एक एक करके ताल प्लाम ट्री गाय सात तालबिकों को भैकुंठ भेज दिया अरे हम तो आदमी जन्म मिला हमको नहीं मिला बा चैतन्य का चरण तो हम तो अभी हम तो अभी खुदकुशी कर लेंगे अगर अगर बोलोगे आपको ठाकुर जी नहीं मिले हमको तो मनुष्यचोला मिला हमको नहीं मिलेगा हम प्रयास प्रचेषा में है महाराज किसी को धोखा नहीं दिया ठाकुर जी का भजन कर रहा है हमारा बात अगर आप, आप में दो आदमी का कानों पे पड़ गया तो हम ये बाधा करके बोल सकते हैं उसका मंगल जरूर होगा क्योंकि हम खेलकूद नहीं करते आपको मिलेगा नहीं ठाकुर जी जब इतना ठाकुर जी का सेवा में वैष्णव लोगों का सेवा में मैया तो साक्षात दुर्गा चार चूल्हा चल रहे और आठ हाथ और दो हाथ मैया रिजर्व करके रखे बच्चा को पालन पोषण के लिए उसका दस हाथ है अरे आप भी शिव जी का सेवा करते हो ले जाओ ले जाओ हमको तो दुख होगा राजा जी अगर आपको ठाकुर जी ना मिले इस जिंदगी में तो हमको बुलाओ मात हम आप कभी नहीं आएगा ठाकुर जी मिलना चाहिए इसी जन्म में इसी हिसाब से चलो कथा में लगन लगो बाकी आपका सब संभाल लेगा जिसका नाम है विश्वम्भर विश्वम्भर सारे विश्व को चलाते हैं आपको चलाएगा नहीं इसके लिए इतना टेंशन डाल के बीमार पड़ोगे ऐसा नहीं करना है हर वक्त वक्त से दो टाइम तीन टाइम ना हो दो टाइम अनिक जो संध्या बंदन करना सूर्य कीर्तन करना बाकी सब समस्या समाधान हो जाएंगे कोई चिंता नहीं अब ज्यादा बताएंगे तो टाइम चाहिए महाराज जी है अभी आप लोगों को भूख लगा होगा जल्दी इससे वाणी का विश्राम नहीं मैं उचित समझता हूँ बोलने का बहुत विचार था लेकिन मैं आप बताएंगे नहीं बांचा बांछा कल्पा सिंधु पतिथान संसार सिंधु उत्तर हृदय जदिसार संकीर्तन अमृत रसे रमते मनुष्य प्रेमा हम बुध बिहार जदि चित्त बीती चैतन्य चंद चरणे कुतागम चैतन्य चंद चरणे कुतागम पांचाकल पथर बसे कि बासी पतिता नाव ने वैष्णव नमो